तब से इन दो प्रकार के लोगों की संख्या कभी घटी और कभी बढ़ी पर रही सदा आज भी इसी तरह के मनुष्य हैं कुछ लोगों को आनंद आता है दूसरों को दुख देने में लेकिन ऐसे भी इस धरती पर लोग हैं कि जिनको दूसरों को सुख देने में आनंद आता है जो दूसरों को दुख देने में आनंद का अनुभव करते हैं उन्हें राक्षस जाति के नाम से कह सकते हैं असुर हैं वो जो दूसरों का सुख बढ़ाने के लिए इस धरती पर आते हैं वो देव जाति है तो उपदेश मंजरी के द्वारा स्वामी जी कहते हैं कि जो लोग ये मान करके चलते हैं कि देव जाति सदा अमर है अर्थात देव अर्थात विद्वान लोग सदा ही इस पृथ्वी पर अपना निवास बनाकर के रहते हैं तो उसका तात्पर्य यही लेना चाहिए कि शरीर तो चाहे सामान्य मनुष्य का हो असुर का हो या देव का हो विद्वानों का हो या मूर्ख का हो शरीर तो कभी सदा रहा नहीं इस धरती पर लेकिन उनके जो कार्य हैं, उनके जो यश हैं, उनके जो कर्म जिनके कारण से आज उनका नाम लेकर के हम अपने अंत्याकरण को पवित्र करते हैं तो इस दृष्टि से वो देव जाति अमर है अर्थात अपने कार्यों से अमर है तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब आगे चलते हैं कहते हैं कि देव मर गए इससे ये अभिप्राय है कि इस पृथ्वी पर से उनका शरीर जाता रहा परन्तु देवता और मनुष्य की आत्मा अमर है इस प्रकार जाति के विचार से देव जाति अर्थात विद्वानों का समूह अमर है अर्थात सदैव कुछ न कुछ विद्वान पुरुष रहते हैं स्वामी जी कह रहे हैं कि सभी कालों में सभी युगों में विद्वान पुरुष रहते ही हैं। इस कारण से कहा है कि विद्वानसो वही देवा इसलिए देव जाति तो अमर है स्वामी जी कहते हैं कि विद्वान लोग धर्मात्मा लोग भले उनकी संख्या हम उंगलियों पर गिन सकते हैं लेकिन वो सदा रहते हैं अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहते हैं ये अलग बात है कि कभी औसत बुरो का ज्यादा हो जाता है तो कभी अच्छों का हो जाता है जब धर्मात्मा लोगों का शासन होता है तो राज्य में सुख बढ़ता है शांति बढ़ती है समृद्धि होती है जब कोई दुष्ट प्रकृति का राजा सिंहासन पर अपने शासन को संभालता है तो प्रजा में दुख अत्याचार अन्याय अराजकता विद्रोह बहुत तरह की प्रजा में आ जाती हैं। तो कहते हैं कि जो विद्वानसो वेवा इसका तात्पर्य यही समझना चाहिए कि उनके कर्मों के कारण से वो लोग अमर हैं। अब प्रश्न है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसा गड़बड़ क्यों हो गया और इसका क्या कारण है कि, कि किसी स्थान अथवा लेख के दिन आदि का ठीक पता नहीं लगता है इस विषय में जानना चाहिए की मतलबी लोगों ने पुस्तकों में तारीख छिपा दी और जैनियों व मुसलमानों ने ग्रंथ जला दिए यह संक्षेप से देवताओं का इतिहास वर्णन किया गया स्वामी जी कहते हैं कि हम अपने इतिहास के बारे में तरह तरह की बातें सुनते हैं चमत्कारिक बातें सुनते हैं कपोल कल्पित कुछ कल्पनाएं भी सुनते हैं किसी भी पुरुष के बारे में महापुरुष के बारे में जिन पर आज हमारी बुद्धि विश्वास नहीं कर पाती तो कहते इसका कारण क्या है स्वामी कारण बताते हैं कि कुछ स्वार्थी लोग भी इस दुनिया में रहे उनको ये अच्छा नहीं लगा कि आर्यो का इतिहास आगे आने वाली पीढ़ी तक जाए उसकी उन्नति हो ऐसा कुछ स्वार्थी लोगों की इच्छा नहीं थी और स्वार्थी हमेशा ही इस तरह के होते हैं कि वो दूसरों के दुख बढ़ाने के लिए आते हैं तो उन्होंने ये कभी विचार नहीं किया कि मैं जो कुछ कर रहा हूं या हम जो कुछ कर रहे हैं उसका भविष्य पर भविष्य में आने आगे आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव होगा हमारी सारी शिक्षा हमारे सारी घटनाएं हमारा सारा इतिहास ही भ्रष्ट हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा हम उसमें से निकाल नहीं सकेंगे कि क्या वास्तविकता है और सत्याग्रकाश के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि पुराने संपादकों ने संपादन किया सत्यार्थ प्रकाश का तो वो इतनी, वो इतनी गलती इतनी गलती इतनी गलती इतनी गलती अब बड़ा कठिन हो गया है कि सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि की भाषा कौन सी है ऋषि की कौन सी भाषा माने तो अब वो फिर प्रमाण से उहा से तर्क से स्वामी जी की भावनाओं से हम ये पता लगाते हैं कि हाँ ये स्वामी जी की भाषा है और ये संपादकीय भाषा है इसमें कुछ मिलावट है और ये इसको तो कोई बहुत ज्यादा वर्ष भी नहीं हुए सत्याग प्रकाश को तो कब हुए 1874 में शायद स्वामी जी ने इसका आरंभ आरंभ किया था मुरादाबाद में राजा आ, कौन थे जय जय कृष्ण दास जी थे तो उनके विचार को लेकर के और ये सत्याग प्रकाश रचा गया तो कहते हैं कि ये इतिहास के ग्रंथ जो है वो बहुत थे लेकिन जब दूसरे लोगों का राज आया यानी जैनियों का इस देश में 300 वर्ष तक राज रहा स्वामी जी के अनुसार तो उन्होंने फिर क्या किया है कि अपने जैनियों के ग्रंथ जो थे उनकी तो सुरक्षा की लेकिन बाकी जो ग्रंथ थे प्राचीन जब जैन भी नहीं थे तब तो उससे पहले भी जो आर्य लोग रहते थे उनके ग्रंथों को उन्होंने जलाना प्रारंभ कर दिया जिससे कि इनका नामो इनका चिन्ह इनका इतिहास इनकी संस्कृति सभ्यता एक ऐसे अंधेरे में विलुप्त हो जाए कि जिसको फिर वापस लाना बड़ा मुश्किल हो फिर मुसलमानों का शासन आया तो उन्होंने भी यही किया उन्होंने भी बड़े बड़े पुस्तकालय जला दिए जैसे झांसी की रानी के समय का वर्णन आता है कि झांसी की रानी का एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था एक टीपू टीपू सुल्तान का भी एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था तो उसमें अंग्रेजों ने आग लगा दी और वो जलता रहा और ये दुर्भाग्य हमारे देश में ही नहीं दोहराया गया ये दुर्भाग्य जहां जहां पर इस तरह के लोग गए और उन्होंने उन देशों को जीता उन पर राज किया तो वहां के पुस्तकालय वहां की संस्कृति वहां की सभ्यता वहां की वहां की जो कुछ भी प्राचीन धरोहर थी उनको नष्ट करने का प्रयत्न किया और पियनो के भाषा में अगर हम कहें तो यूरोप जिसे आज हम ईसाई कहते हैं इंग्लैंड जिसे आज हम ईसाई कहते हैं या बहुत सारे देश ईसाइयों के हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम ईसाई हो पर कब से हो इंग्लैंड वालों से पूछना था कि तुम ईसाई हो पर कब से हो 2000 साल से उससे पहले को तुम कौन थे उससे पहले तुम्हारी क्या संस्कृति सभ्यता तुम्हारा क्या आचार विचार था तुम्हारे पूर्वज लोग किस आचार विचार का पालन करके अपने को धर्मात्मा कहते थे अपनी उन्नति करते थे समाज की व्यवस्था चलाते थे वो क्या था तो उत्तर एक ही आएगा कि उससे पहले हम लोग आर्य ही थे और ये मैक्स मोल की भाषा में अगर ये कहा जाए कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है तो वो ऋग्वेद है तो खुद उनके देश का एक विद्वान व्यक्ति ही इस बात की घोषणा कर रहा है कि ईसाइयत इस्लामियत इसलाम, से पहले भी कुछ था और वो लाखों वर्षों से चला आ रहा था उसकी परंपरा अक्षुण चलती रही थी आज ईसाई मुसलमान बन जाते हैं इसी तरह उस, उस बन गए तो हमारा वास्तविक जो स्वरूप था हमारा वास्तविक जो इतिहास था वो आर्यों का इतिहास था और यूरोप में इंग्लैंड में ईरान में इराक में मिस्र में ऐसे बहुत सारे देश और ऐसा सुना गया है कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी हड़प्पा जिसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, वो आर्यों की ही सभ्यता थी उसमें आर्यो के चिन्ह मिलते हैं। उसमें एक पत्थर पर खुदा हुआ एक लेख मिला है लेख नहीं है, एक चित्र मिला हुआ है और उस पर एक तो वृक्ष है और दो पक्षी बैठे हैं। इस लेख से ही इस चित्र से ही इस चित्र से ही ये बात निकलती है कि आर्यों की सभ्यता के अतिरिक्त कौन ऐसा मानता था दस सुपराणा सयुजा सिखाया कि एक ग्री पर दो पक्षी बैठे हुए हैं एक ईश्वर है दूसरा जीव है एक फलकों का भोग करता है एक दुख सुख भोगता है दूसरा उसका साक्षी भाव से उसको देखता रहता है कि ठीक है बेटे कर्म तो करते रहो लेकिन ऊपर वाले को भी थोड़ा देख लिया करो तो जीव साक, जीव तो कर्म करता रहता है फलों का भोग भोगता बनता है और ईश्वर उन फलों को देने वाला तो उस चित्र से ये बात अच्छी तरह निकलती है कि आर्यों की सभ्यता ही थी और ये चित्र स्वामी विद्यानंद जी की एक पुस्तक है पुस्तक का मैं नाम नाम भूल रहा हूं तत्व तो मसीह ऐसा कुछ नाम है तो उसमें स्वामी जी ने वो चित्र दिया हुआ है पूरा एक पृष्ठ पर तो इस तरह से अगर हम अपने मूल इतिहास की खोज करें इंग्लैंड वाले यूरोप वाले तो बहुत सारे जो निशान थे जैसे ही का शासन हो सारे निशान वो मिटा दिए क्योंकि इनका कोई चिन्ह नहीं रहना चाहिए इनको ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम पहले कौन थे अब क्या हो गए और ये उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक सारा मिटाया लेकिन फिर भी कहीं कहीं कहीं कहीं कहीं कहीं कोई छूट छूट ऐसा मिल जाता है कि जिसे पता लगता है कि हमारे प्राचीन लोगों की सभ्यता संस्कृति क्या थी जैसे इराक में खुदाई करने पर बताते हैं हवन कुंड मिलने अब हवन कुंड हवन कुंड मुसलमान थोड़ी हवन कुंड में यज करते हैं कौन करते थे आर लोग करते थे अभी मिलते हैं और ऐसे ही अगर इनकी बहुत सारी खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारा इतिहास लोगों के द्वारा यानी इस तरह के जो विद्या के ज्ञान के शत्रु थे ज्ञान से शत्रुता रखते थे उन्होंने इस तरह के ग्रंथों का सफाया कर दिया उनको जला दिया ताकि इनके पास कोई चिन्ह ना बचे और आगे कहते हैं कि अब संक्षेप से विद्यवताओं का इतिहास वर्णन किया गया आगे विद्या का इतिहास अब संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता है कि सबसे पहला विद्वान देव ब्रह्मा हुआ इससे इसने अग्नि वायु आदि तौर अंग्रा चार ऋषियों के पास वेद पड़ा स्वामी जी आप कहते हैं कि विद्या का इतिहास क्या है तो जैसे कि हम सभी मानते हैं और स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों में लिखा भी है ऋग्वेद आदि भाषूका में भी इसका वर्णन आया है कि उस ईश्वर से ही चारों वेदों का जो ज्ञान है वो चार ऋषियों हृदय में पहुंचा तो एक एक वेद का ज्ञान एक एक ऋषि पे आया और प्रमाण कहते हैं तस्मात यज्ञात, तस्मात, यज्ञात। तस्मात सामान से जजीरे तो वो वेद मंत्र उस वेद मंत्र स्वामी जी ने ये बात निकाल ली है और दूसरा ये है कि अब उन चारों वेदों का पढ़ने वाला कौन हुआ ब्रह्मा हुआ आज भी जो चारों वेदों को जानने वाला है अच्छी तरह उनका अनुशीलन करता है पढ़ता है विचार करता है उनके मंत्रों के अर्थ करता है उसका आचरण शुद्ध है तो आज भी वो ब्रह्मा है जैसे हमारे वर्तमान में कौन हो सकते हैं आचार्य सत्यनंद जी वेदवागीस, जिनको यहाँ ब्रह्मा बनाया जाता है ऋषि मेले पर प्राय करके तो चारो वेदों के भाष्यकार है जैसे रामनाथ डॉक्टर रामनाथ वेद अलंकार जी वो चारों वेदों के भाष्यकार भाष कर सकते थे लेकिन कितना किया सामवेद के ऊपर विशेष रूप से किया वेद का भी कुछ मिलता है सामवेद पर किया तो ऐसे बहुत सारे भाषकर हुए हैं कि जिन्होंने चारों वेदों पर भी भाष किया लेकिन स्वामी जी का जीवन चूंकि इस तरह के संघर्षों में गुजर रहा था कि सुबह जीवित है तो शाम को जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी कोई आशा नहीं कर सकते थे क्योंकि चारों तरफ से शत्रु उनके पीछे पड़े हुए थे लोगों के आ, जो धंधे थे लोगों का जो व्यवसाय था लोगों का जो अंधविश्वास था उस पर उन्होंने प्रहार किया उसको उन्होंने रोका और सच्चाई बताई लेकिन सच्चाई को सुनने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं अप्रिय सतु पथ्य से श्रोता वक्ता श्रोता से दुर्लभ तो अप्रिय सत्यु को सुनने वाले और कहने वाले दोनों ही संसार में मिलने कठिन है तो स्वामी जी ने फिर भी बहुत कोशिश करके यजुर्वेद का तो पूरा कर ही दिया ऋग्वेद का सात मंडल के कुछ सूत्रों तक किया और उसके बाद फिर दूसरे वेद भाषा ने उसकी पूर्ति की तो स्वामी जी कहते हैं कि इन ब्रह्मा जी ने क्या किया अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा चार ऋषियों से वेद पढ़ लिया तो इसलिए इनका नाम ब्रह्मा हुआ यानी पहले इनका नाम ब्रह्मा नहीं था वेद पढ़ने के बाद ब्रह्मा हुआ पहले इनका क्या नाम था वो एक अलग बात है लेकिन चारों वेदों के पढ़ने से इनका नाम ब्रह्मा हुआ ब्रह्मा ने चारों वेद पढ़े इसलिए इनका नाम ब्रह्मा हुआ तो फिर ब्रह्मा चारों वेद पढ़ने वाले कहते हैं तो चारों वेद पढ़ने से पहले उस व्यक्ति का क्या नाम था तो यहाँ पर ब्रह्माकर्थ ये भी ले सकते हैं कि ब्रह्म कर वो बुद्धिमान व्यक्ति था और जब उसने चारों वेदों का अध्ययन किया तो मुख्य नाम उसका ब्रह्मा तब हुआ जब उसने चारों वेदों का अध्ययन किया और फिर कहते हैं कि ब्रह्मा का पुत्र फिर विराट हुआ और उनका उसका पुत्र मनु और मनु के दस पुत्र मरीचि ये पहले भी आ चुका था मरीचि अत्रि अंगिरादी थे तो इस समय में पढ़ने पढ़ाने की रीति क्या थी तो स्वामी जी कहते हैं कि ये ब्रह्मा से फिर यह वंश परंपरा इनकी चली कि ब्रह्मा का पुत्र विराट और फिर मनु और फिर मारिची और अंगिरा आदि तो कहते हैं इस समय में पढ़ने पढ़ाने की रीति क्या थी शाखाओं के द्वारा लोग वेद को पढ़ते थे शाखाएं यानी शाखाएं किसको कहेंगे चार जो मूल वेद है वो तो संहिता है उनको तो हम शाखा नहीं कह सकते लेकिन एक एक वेद की जो शाखाए विद्वानों ने तैयार की आशुलायन आशुलायनी शाखा और कौन कौन सी है दिलीप जी बहुत सारी हैं, बहुत सारी शाखाएं यानी 1127 सो हैं, शाखाए अब तो शायद नहीं होंगी वेदों के ऊपर लोगों ने 1127 व्याख्यान लिखे जैसे आ, आज भी हम व्याख्यान देख सकते हैं जैसे मान ली कोई भी पुस्तक है वेद की अब सामान लोगों की सामान लोगों की तो पहुंच वेदों तक है नहीं अच्छा मेरा ध्यान नहीं है सामान लोगों की जो पहुंच है वो तो वेदों तक है नहीं तो फिर वो कैसे समझे अग्निमीडे पुरोहितम वो क्या जाने अग्निमीडे क्या है और पुरोहितम क्या है उनको विचारों को सुबह शाम धंधा करने से फुर्सत नहीं है ये किया वो किया उससे ये, ये वो उनको ये सब कहा उनको ये सब उपलब्ध है और कैसे समझे तो फिर ऐसी स्थिति में फिर ब्राह्मणों ने क्या किया उन शाखाकारों ने वेदों के मंत्र लेकर के एक एक मंत्र ले लिया अथवा वेद वेद के चार चरण है तो उसका एक छोटा सा प्रतीक ले लिया जैसे अग्निमीडे बस इतना ही लिया और बाकी उसकी फिर व्याख्या की तो आज भी हम देखते हैं हिंदी में व्याख्याएं इस तरह की मिलती हैं जैसे अग्निमीडे कर दिया मित्र जैसे चक मित्र से चक्षुषा समीक्षा में बस इतना ले लिया और इसी के ऊपर उन्होंने दो ढाई पन्ने का व्याख्यान लिख डाला तो आज भी इस तरह मिलता है पर अंतर इतना है कि उस समय सब कुछ संस्कृत में होता था संस्कृत में ही होता था संस्कृत में ही वो लिखते थे संस्कृत में व्याख्यान करते थे संस्कृत में ही बोलते थे आज हम मातृभाषा में लिखते हैं अंतर के बी इतना ही लेकिन आज भी वेदों के व्याख्यान विद्वानों के द्वारा लिखे जाते हैं और जैसे रामप्रसाद प्रसाद वेदालंकार जी का आप देखें तो एक एक मंत्र के ऊपर उन्होंने इस तरह की व्याख्या लिखी है और भी बहुत सारे हमारे इस तरह व्याख्याकार हुए तो चार वेद जो है वो तो संहिंता है और बाकी ग्यारह शाखा तो कुल मिलाकर के ग्यारह हो गई तो ग्यारह शाखाओं ग्यारह में से ग्यारह सौ व्याख्यान है और चार जो है वो मूल वेद संहिता जैसे उपनिषद आप देखिए उपनिषद में कुछ विद्वानों ने क्या किया कि जो आत्मा परमात्मा परक संबंधी व्याख्यान थे उनको अलग ले लिया पुस्तक रूप में जैसे गीता गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है वो महाभारत का ही एक भाग है लेकिन चूंकि वो विद्वानों को अच्छा लगा उन्हें लगा कि ये हमारे और मनुष्य के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है बहुत सारी बातें इसमें बहुत अच्छी है आचरण को अच्छा बनाने वाली है तो इस दृष्टि से फिर उन्होंने वो 18 अध्याय निकाल लिए लेकिन इसमें भी विवाद है कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध का समय और जहां मारकाट की तैयारियां चल रही हो और जहां लोग खून खराबे पे तैयार हो और लोगों की आंखों में गुस्सा उबल रहा हो ऐसी स्थिति में ये गीता का इतना लंबा चौड़ा उपदेश देने का समय कहाँ होगा फिर इस तरह से फिर कुछ लोगों ने खोज करी भाई सत्तर श्लोक की गीता भाई तो सत्तर श्लोकों का व्याख्यान करने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और ऐसे कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता था क्योंकि अर्जुन और कृष्ण जैसे योद्धा अब सामान व्यक्ति थोड़ी है कि अगर व्यक्ति यूं ही खड़ा और आकर के वो तलवार से उसको काट दिया ऐसी स्थिति नहीं थी लोग उधर के भी योद्धा डरते थे कि ऐसे कैसे डरते भी थे और साथ में सब भी थे इस पिता माँ जैसे वो जानते थे कि अगर कुछ चल रहा है भले ही मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या चल रहा है लेकिन वो चल जरूर रहा है कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है तो ठीक है हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अलग बात बस चल रहा है कुछ ना कुछ वो रुके भाई इनका ठीक है इनका थोड़ा सा पूरा हो जाने दो और वो ये भी देख रहे थे कि अर्जुन किस स्थिति में है गांडी उसने उतार दिया है और हताश निराश हो रहा है रथ के पिछले भाग में बैठ करके यूं ऐसे बैठ गया है अब ऐसे बैठने मतलब क्या है कि आदमी किसी न किसी शोक में ग्रस्त है या तो फिर यूं बैठ जाएगा ऐसे करके माथा पकड़ के बैठ जाते हैं लोग यही है मतलब उसकी अभी मन की अवस्था ठीक नहीं तो है तो कृष्ण ने उसको तैयार किया कि तू क्षत्रिय होकर ये केयरों जैसी बातें कैसे करता है उठ तो ये सब सत्रह श्लोकों में हो गया होगा लेकिन फिर भी अभी जो की अठारह अध्याय है तो इनमें भी बहुत सारी अच्छी बातें तो इसलिए हमारे आर्य समाज के विद्वानों ने उन संपूर्ण अध्यायों पर ही अपनी टीका लिख डाली अठारह अध्यायों पर उनके व्याख्यान मिलते हैं, जैसे डॉक्टर सत्यव्रत विद्यालंकार हैं, और भी हुए हैं तो तो इन, हाँ वो हुए हैं स्वामी समर्पणानंद जी हुए हैं उनका वेदों पे व्याख्या इस पे भगवत गीता पे व्याख्यान मिलता है तो इस तरह से व्याख्यानों की परंपरा आज भी है तो पहले वेदों के लोग व्याख्यान करते थे और फिर जो स्वतंत्र ग्रंथ बने उन पर भी व्याख्यान की प्रक्रिया वो चलती रही तो आगे कहते हैं कि उस समय पढ़ने पढ़ाने की रीत क्या थी समझ में आ सकता है शाखाओं को लोग पढ़ते थे और फिर शाखा कैसी यजुर्वेद के की मान लो इतनी इतनी शाखा है उनके पढ़ने वालों का एक अलग था उनकी शिक्षा पद्धति अलग थी प्रातिशाख्य उनके अलग थे जैसे ऋग्वेद प्राति उस वर्णों का उच्चारण कैसे होता है क्या होता है कैसे हम बोलें वो सारी प्रक्रिया ऋग्वेद के प्रातिशाख में मिलती है तो चारों वेदों के प्रातिशाख ग्रंथों की आवश्यकता भी उन विद्वानों ने इसलिए अनुभव की कि इन मंत्रों का उच्चारण कैसे करोगे मंत्र पढ़ना एक अलग बात है पर उच्चारण करना स्वर सहित उच्चारण करना एक एक वर्ण का सुस्पष्ट उच्चारण करना वो एक दूसरी बात हो जाती है तो फिर उन्होंने अपने अपने ऋग्वेद की भी प्राति साक्ष्य बनाए फिर पाणी जी महाराज ने तो बहुत छोटी सी पुस्तक ब्रोणोचारण शिक्षा भी हम सबके लिए सुलभ करा दी जिसका मयूर्ष दयानंद जी ने संपादन किया हालांकि कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये पाणनी करत नहीं है थोड़ा इसमें विवाद है लेकिन फिर भी पाणनी के सूत्र उसमें है और फिर इसके साथ साथ ब्रहोच्चारण शिक्षा के समय में भी बहुत सारे बहुत सारे सूत्र पाठ मिलते हैं जैसे आप सूत्र पाठ और और भी कई है हाँ तो इस तरह वर्णच शिक्षा के बारे में बहुत सारे पाठ मिलते हैं <laughs> तो ये जो प्रक्रिया थी ये शाखाओं को पढ़ाने के लिए सारी प्रक्रिया बनाएगी क्योंकि हम जब किसी ग्रंथ को पढ़ाते हैं तो एकदम तो उसको वेद में नहीं देंगे आप पहली कक्षा का विद्यार्थी है और उसको हम पांचवी कक्षा की पुस्तक पढ़ाना शुरू कर दें वो क्या समझेगा तो उसको पहली कक्षा से ही शुरू करना पड़ता है तो ये हमारी वेद पढ़ने की परंपरा की एक परिपाटी थी और इस तरह से ये चलती रही तो इस तरह से ये परंपरा में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं और उसमें वो किस तरह की बातें आती थी इसके बारे में चर्चा कल करेंगे आप शांति बात दौ शातिरक्ष शां पृथिवी शाराप शातिषधय शाति वनस्पत शांतिर्ेद शांतिर्ब्रम शाति सर्व शाति शातिर शाति स्वाम शाति शाति शांति शांति शांति नमः सबको सपोस नमस्ते